अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य दुष्ट बल को और कुशिक्षा को निमार के बल और उत्तम शिक्षाओं से कुसंस्कारों को निमार के सैकड़ों बोधों को उत्पन्न करते हैं वे सर्वदा पूज्य होते हैं अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य कहने योग्य को कहें पाने योग्य को पावें नमने योग्य को नमे मारने योग्य को मारे और जानने योग्य को जाने वे ही आप्त होते हैं भावारथ जो विद्वानों की उत्तम शिक्षा से विज्ञानवान हो वे अनेकविध सुख को प्राप्त अब दक्षिणा के गुणों को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा है जिसकी अक्षय दक्षिणा और शिक्षा है वह श्रेष्ठ और सर्वत्र सत्कार को पावे इस सुक्त में विद्वान सूर्य दाता के दक्षिणा के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के साथ संगति जाननी चाहिए यह 19वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 20वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इंद्र शब्द से विमान के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सत्कार करने योग्यओं का सत्कार करते और सत्य व्यवहार से बर्ताव बरतते हैं वे समस्त सुख के धारण करने को योग्य होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में सुमनम और प्रभरामहे इन दो पदों की अनुवृत्ति है जो विद्वानों को प्राप्त होकर प्राणियों के सुख की कामना करते हैं वे दाता होते हैं फिर विद्वान और ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो परमेश्वर और आप्त जन की रक्षा करने वाले हैं वे सबके मित्र और मंगल करने वाले हैं भावार्थ जिसके साथ सब बढ़ते और दुखों को काटते उसके साथ सब व्यवहार करें अब सवेश के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सूर्य के समान बढ़ाने और छिन्न-भिन्न करने वाले होकर राज्य को बढ़ाते हैं वे उचित और अगले सज्जनों की सेवन की हुई लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो सूर्य और मेघ के समान सबका सुख सिद्ध करने वाले विद्वान हैं उनकी प्रशंसा क्यों ना हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य के समान सुख बरसाने वा न्याय के प्रकाश करने और सब प्रशंसकों की प्रशंसा करने वाले हैं वे यहां क्यों न बढ़ें भावार्थ जो परिधियों के सहित नगरियों को बना और भयंकर चोर आदि को निवारण कर विद्वानों के साथ राज्य की पालना करते हैं वे सत्य सुख को प्राप्त होते हैं अब देने वाले के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो निरंतर देने और न लेने वाले सर्वदा सत्य की शिक्षा देते और किसी के हृदय को व्यथा नहीं सतापते हैं वे बड़े होते हैं इस सुक्त में इंद्र विद्वान ईश्वर और सभापति आदि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 20वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 21वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ राजा प्रजाजनों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि जो सर्वदा विजयशील ऐश्वर्य की उन्नति करने वाले जन न्याय से प्रजा में भरते उनका सत्कार सर्वदा सब करें भावार्थ जो अन्याय से अलग दुष्टाचारियों को ताड़ना देते हैं श्रेष्ठचार की संधि से सतपुरुषों का सत्कार करते हैं वे विवेकी हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो सम दम और यमादि शुभ कर्मों का आचरण करने वाले जन प्रजमी विद्या बढ़ाते हैं वे जनों के सेवने योग्य होते हैं भावार्थ जो मनुष्य अपने से विविध गुण और कर्मों का आचरण श्रेष्ठों का तिरस्कार और दुष्टों की हिंसा करते हुए सर्व शास्त्र वेत्ता धर्मात्मा हैं वे सूर्य के समान प्रकाश करने वाले हैं भावार्थ कोई भी जन सत्संग योगाभ्यास विद्या और उत्तम बुद्धि के बिना पूर्ण विद्या और धन पाने को योग्य नहीं होता भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है विद्वानों को जैसे परमेश्वर ने समस्त वस्तुओं को उत्पन्न कर सबके लिए हित रूप सिद्ध कराई हैं वैसे सबके कल्याण के लिए नित्य प्रयत्न करना चाहिए इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 21वां सुक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 22वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य का विषय कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य जगदीश्वर से निर्मित किए लोकों में विद्या और उत्तम यत्न से प्रिय मनोहर भोग कर सकता है वह अविनाशी परमात्मा को जान वह जान सकता है अब बिजली के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिसने यह सब लोक का प्रकाश करने और कूप के समान सींचने वाला बड़ा सूर्य लोक रचा और अपने में धारण किया जो सबसे अलग व्याप्त भी है वह नित्य परमेश्वर देव है उसका नित्य ध्यान करो अब ईश्वर विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जिसका ज्ञानादि गुणों और उत्पेक्षादि कर्मों के साथ नित्य संबंध है जो विद्या से ज्येष्ठ और अविद्या से कनिष्ठ है सुख की कामना करता हुआ अनादि अनुत्पन्न अमृत अल्पज्ञ जीवात्मा है उसको जो शुभ शुभ कर्म फलों के साथ युक्त करता वह परमेश्वर अखिल जगत के बीच व्याप्त होता हुआ सबकी रक्षा करता जीव के साथ ईश का ईश्वर के साथ जीव का व्याप्य जापक सेव सेवका दे लक्षण संबंध है यह जानना चाहिए अब जीव विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ हे जीवों जिस जगदीश्वर से निबंध के तुम शरीर इंद्रियों और प्राणों को प्राप्त हुए उसको सर्व सामर्थ से दिन रात ध्याओ इस सुक्त में सूर्य विद्युत ईश्वर और जीवों के गुण कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 22वां सुक्त और 28वां वर्ग और दूसरा अनुवाद समाप्त हुआ अब 19 मंत्र वाले 23वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में परमेश्वर का वर्णन करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे हम लोग सबके अधिपति सर्वज्ञ सर्वराज अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना करते हैं वैसे तुम भी उपासना करो फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम जो प्राण का प्राण सूर्य के समान आप ही प्रकाशमान और महात्मो की महात्मा परमेश्वर हैं उसी को सेवो अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो सूर्य के समान विद्या प्रकाश से अविद्या अंधकार को निकालकर कारण को लेकर कार्य जगत को यथावत जानते हैं वे विद्वान होते हैं अब विद्वान और ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो मनुष्य सत्य भाव से जगदीश्वर वा आप्त विद्वान के संबंध में अपने आत्मा को चलाते हैं उनको जगदीश्वर वा धार्मिक विद्वान पापाचरण से निवृत्त कर शुभ गुण कर्म स्वभावों से युक्त कर पवित्र करता है और जो वेद वा ईश्वर के विरोधी पापाचारी हैं उनको अधोगति को पहुंचाता है यही इन दोनों की उपासना और संघ से लाभ होता है भावारथ जो परमेश्वर की आज्ञा का आप विद्वानों के संघ का व अपनी आत्मा की पवित्रता का आचरण करते हैं वे सब पापाचरण से अलग हूं और धार्मिक होकर निरंतर सुख को व्याप्त होते हैं भावारथ जिनका मार्ग प्रकाश करने और उपदेश करने वाला परमात्मा विद्वान होता है जो सतपुरुषों के संग के प्रति करने वाले वर्तमान हैं उनको क्रोध आदि दुर्गुण नहीं प्राप्त होते हैं भावार्थ हे परमेश्वर जो हम लोगों को सुमार्ग से सुख को प्राप्त करते उनको पहुंचाइए और जो दुस्पथ को पहुंचाते हैं उनको अलग कीजिए तथा कृपा से शुद्ध सरल धर्मयुक्त मार्ग को प्राप्त कीजिए भावार्थ जो अपना उपदेश करने और रक्षा करने वाला महात्मा वा आपत विद्वान को मानते हैं वे सब ओर से बढ़ते हैं जो विद्वान ईश्वर और वेद की निंदा भविष्यत का आनंद नष्ट करने वाले हों उनको सब ओर से निवृत्त करावें भावार्थ यदि विद्वानों के उपदेश को न ग्रहण करें तो मनुष्य दानशील न हो जो अकर्मठ अर्थात कर्म नहीं करते कृपण पुरुष और स्त्री जन हैं वे बिजली के समान पुरुषार्थ युक्त करनी चाहिए भावार्थ जो पूर्ण विद्या वाले योगी शुद्ध आत्मा जनों का संग करते हैं वे दीर्घजीवी होते हैं जो विद्वानों के सहचारी होते हैं उनके लिए दुख देने को कोई भी समर्थ नहीं हो सकते हैं भावार्थ जो देने योग्य पदार्थ को शीघ्र देते जाने योग्य स्थान को जाते पाने योग्य पदार्थ को पाते और दंड देने योग्य को दंड देते हैं वे सत्य ग्रहण कर सकते हैं